सम्भीद्नाँ सम्भीद्नाँ के पांक पांक की ब्लॉक एक, एक और, और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सत्य नारायण भटनागर की बाल कहानी गोरकी गोरकी बहुत प्यारा बच्चा है उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। माता पिता उसकी हर मांग पूरी करने का प्रयत्न करते उससे हंसकर बात करते, ना कभी डांटते और ना ही फटकारते मारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था जब कभी गौर की कोई गलत काम करता तो वे उसे गलती बताते ऐसे समय में वे स्वयं दुखी हो जाते उनका दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता गोरकी को तब डांटने डपटने या मार खाने से अधिक दुख होता था वह शर्मिंदगी अनुभव करता वह सचेत रहता कि उसके कारण माता पिता दुखी न हो आज वह बहुत अधिक प्रसन्न था मौसम में गर्म हवा तो थी पर तपन नहीं थी वह जल्दी जल्दी पाठशाला जाने के लिए बस्ता जमा रहा था बस्ता जमते ही वह ड्राइंग रूम में पिताजी के सामने उपस्थित हुआ और बोला पिताजी आज मैं पाठशाला से छूटते ही स्विमिंग पूल में तैरने जाना चाहता हूं। मुझे इसके लिए बीस रुपए चाहिए पिताजी क्या आप मुझे बीस रुपए देंगे पिताजी ने जेब से बीस रुपए निकाले और गोर्की को देते हुए बोले क्या इतना ही शुल्क लगता है गोर्की यह सुनकर हड़बड़ा गया हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ पिताजी इतना ही शुल्क लगता है गोर्की रुपए लेकर चल दिया किंतु वह मन ही मन परेशान हो रहा था उसने अपने पिता से झूठ बोला था उसी चिंता थी कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा उसका सारा सोच विचार इसी प्रश्न पर उलझा हुआ था वह चला जा रहा था इस झूठ के प्रश्न पर। कभी वह सोचता क्या उसने गलती की फिर वह सोचने लगा पाठशाला से वापस आकर उसे पिताजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए गोरकी के घर से निकलते ही उसके पिताजी को मानसिक धक्का पहुंचा। वे जानते थे कि गोरकी झूठ बोल रहा है उन्हें भय सताने लगा कि कहीं गोरकी गलत संगत में तो नहीं फंस रहा है सोचते सोचते वे उठ खड़े हुए जूते पहने और चल दिए। गोरकी के रास्ते उसके पीछे पीछे थोड़ी देर में ही उन्होंने गोरकी को देख लिया वह एक फल वाली की दुकान से फल खरीद रहा था उसने फल खरीदकर अपने पुस्तक के झोले में डाले और फिर आगे बढ़ गया गोरकी के पिता की समझ में नहीं आया कि गोरकी ने फल क्यों खरीदे अब मामला उलझता जा रहा था वे फिर गोरकी के पीछे पीछे, पीछे चले गोरकी एक गली में मुड़ा और एक छोटे से पुराने मकान में अंदर जा पहुंचा गोरकी के पिताजी दम साधे खड़े रहे थोड़ी देर में गोरकी मकान से बाहर आया और अपनी पाठशाला की तरफ चल पड़ा पिताजी घर आ गए आज पिताजी उलझन में थे गोरकी ने फल क्यों खरीदे वह पाठशाला जाने के बजाय उस पुराने मकान में क्यों गया इस तरह के सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे वे तरह तरह की कल्पना कर रहे थे और इसी परेशानी के साथ शाम हो गई। गौर की थकाहारा पाठशाला से वापस आया वह भी चिंतित था स्विमिंग पूल तो गया ही नहीं था जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया उसके पिताजी ने बाह पकड़कर प्रेम से उसे अपने पास सोफी पर बिठाया और पूछा कैसा रहा गोरकी तुम्हारा आज का दिन गोरकी घबरा गया और घबराते हुए ही बोला आ, अच्छा रहा अच्छा रहा पिताजी पिताजी ने पूछा, तुम जल्दी आ गए स्विमिंग पूल नहीं गए थे क्या गोरकी बोला हाँ पिताजी मैंने अपना विचार बदल दिया पिताजी ने फिर पूछा लेकिन बेटा तुमने 20 रुपए लिए थे शुल्क इतना अधिक तो नहीं था क्या तुमने मुझसे झूठ बोला तुमने 20 रुपए का क्या किया गोर्की? गोर्की घबराया हुआ था उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, और वह बोला पिताजी आप सच कह रहे हैं मैंने आपसे झूठ बोला था और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मेरा एक दोस्त है मोक्ष वह बहुत गरीब है पिताजी उसके पिता भी नहीं है और माँ किसी काम से शहर से बाहर गई हुई है वह अकेला घर में बीमार पड़ा है उसकी दवा और फलों के लिए पैसे नहीं थे मैंने आपसे झूठ बोला और मैंने उसके लिए फलों की व्यवस्था कर पिताजी समझ गए गोरकी सच कह रहा है और वे उससे बोले बेटा तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए लेकिन इसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी सच सच बताना था तो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त की मदद करते गोरकी ने राहत की सांस ली और बोला पिताजी मैं डरा हुआ था कि कहीं आप मुझे मना न कर दे पिताजी ने कहा अच्छे काम के लिए भला डरने की क्या जरूरत है अच्छे काम करते हुए तो निर्भीक होना चाहिए और हाँ यदि कभी कुछ गलत हो भी जाए तो उसे छिपाना नहीं चाहिए हम जो हैं हमसे तो सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए हम तो तुम्हारी मदद ही करेंगे गोर गुर की बहुत शर्मिंदा हुआ उसने अपने कान पकड़कर कहा अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा पिताजी उसके पिताजी हंसने लगे और बोले अरे इसमें कान पकड़ने की क्या जरूरत है चलो चलो हम भी मोक्ष के घर चलते हैं। उसको अकेलापन सता रहा होगा उसे हम अपने घर ले आते हैं पिताजी की बात सुनकर गुरकी बहुत खुश हुआ उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था रास्ते में चलते हुए गौर की सोच रहा था उसके पिताजी कितने अच्छे हैं। अभी आप सुन रहे थे सत्यनारायण भटनागर की बाल कहानी गोरकी वाचक स्वर भारती परिमल